संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व क्रोध में भरे हुए बलराम को श्रीकृष्ण का समझाना और युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्ण की तथा भीम से इनकी बात की ने पूछा संजय जब राजा दुर्योधन अधर्म पूर्वक मारा गया उस समय बलभद्र जी ने क्या कहा वे तो गदा युद्ध के विशेषज्ञ हैं यह अन्याय देखकर चुप न रहे होंगे अतः उन्होंने यदि कुछ किया हो तो बताओ संजय ने कहा महाराज ने आपके पुत्र की जांघों में प्रहार किया यह देख महाबली बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने सब राजाओं के बीच अपना हाथ ऊपर उठाकर भयंकर आर्तनाद करते हुए कहा भीमसेन तुम्हें अधिकार है अधिकार है बड़े अफसोस की बात है कि इस युद्ध में भी नाभ से नीचे के अंग में गदा का प्रहार किया गया आज भीम ने जैसा अन्याय किया है यह गदा युद्ध में पहले कभी नहीं देखा गया शा, शास्त्र ने यह निर्णय कर दिया है कि गदा युद्ध में नाभि से नीचे नहीं प्रहार करना चाहिए किंतु यह तो मूर्ख है। शास्त्र को बिल्कुल नहीं जानता इसीलिए मनमाना बर्ताव करता है इसके बाद उन्होंने दुर्योधन की ओर दृष्टिपात किया उसकी दशा देख उनकी आखे क्रोध से लाल हो गई वे फिर कहने लगे कृष्ण दुर्योधन मेरे समान बलवान है।, है आज अन्याय करके केवल दुर्योधन ही नहीं गिराया गया गया है, है। मेरा भी अपमान किया शरणागत की दुर्बलता देखकर कर देने वाले का तिरस्कार किया जा रहा है यह कहकर वे अपना हल ऊपर को उठाए भीम की ओर दौड़े यह देख श्रीकृष्ण ने बड़ी विनती और बड़े प्रयत्न के साथ अपनी दोनों भुजाओं से बलराम जी को पकड़ लिया और उन्हें शांत करते हुए कहा भैया अपनी उन्नति इच्छा प्रकार की होनी है अपने वृद्धि और शत्रु की हानि अपने मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र की हानि तथा अपने मित्र के मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र मित्र के मित्र की हानि अपने या मित्र को जब विपरीत दशा आघेरती है तो मन में होती ही है आप जानते हैं पांडव हम लोगों के स्वाभाविक मित्र हैं ये विशुद्ध पुरुषार्थ का भरोसा रखने वाले हैं दुआ के लड़के होने के कारण हर तरह से अपने हैं शत्रुओं ने कपटपूर्ण बर्ताव करके पहले इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है सभा भवन में भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी गदा से दुर्योधन की जांघे तोड़ डालूंगा प्रतिज्ञा पालन छत्र के लिए धर्म है और भीम ने उसी का पालन किया है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 ऐसी दशा में भीम इसके मस्तक को पैरों से ठुकरा रहे हैं और आप धर्मज्ञ होकर चुपचाप तमाशा देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है युधिष्ठिर ने ने कहा कृष्ण ने क्रोध में भर कर जो इसके मस्तक को पैरों से ठुकराया है यह मुझे भी अच्छा नहीं लगा है अपने कुल का संघार हो जाने से मैं खुश नहीं हूँ किंतु क्या करूँ धित्राष्ट्र के पुत्रों ने सदा ही हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया कटु वचन सुनाए और वनवास दिया भीमसेन के हृदय में इन सब बातों के लिए बड़ा दुख था यही सोचकर मैंने उनके इस काम की उपेक्षा की है धर्मराज के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बड़े कष्ट से कहा अच्छा ऐसा ही सही राजन आपके पुत्र को मारकर भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए थे उन्होंने युधिष्ठिर के सामने खड़े हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विजयोल्लास के साथ कहा महाराज आज यह सम्पूर्ण पृथ्वी आपकी हो गयी इसके काटे दूर हुए और यह मंगलमय हो गई अब आप अपने धर्म का पालन करते हुए इसका शासन कीजिए कपट से प्रेम करने वाले जिस मनुष्य ने कपट करके ही वैर की नींव डाली थी वह मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है जिन्होंने आपसे कटु वचन कहे थे वे दुशासन कर्ण तथा सपनी भी नष्ट हो गए अब सारा राज्य आपका है युधिष्ठ ने कहा सौभाग्य की बात है कि राजा दुर्योधन मारा गया और आपस के वैर का अंत हो गया